भारतीय दर्शन योग दर्शन असंप्रज्ञा समाधि के भेद इनके दो भेद हैं भौ प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय भाव का अर्थ है अविद्या, अनात्मा में आत्मा की ख्याति अविद्या है इस अविद्या के कारण जो निरोध समाधि हो वही भौ प्रत्यय असंप्रज्ञा समाधि है जब चित्त की सभी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं उस समय चित्त कोई आकार नहीं धारण करता वह स्थिर होकर रहता है अर्थात भूतों को या इंद्रियों को ही किसी एक को आत्मा मानकर उसकी उपासना से उत्पन्न वासनाओं से वासित अंतकरण वाले रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा शुक्र इन छह वस्तुओं से बने हुए षटकौशिक शरीर का पतन होने पर इंद्रियों में या, या भूतों में लीन होकर संस्कार मात्र से युक्त मन को रखने वाले जीव विदेह कहे जाते हैं अर्थात इनमें इनकी वासनाओं का संस्कार मात्र ही रह जाता है इस संस्कार मात्र से युक्त चित्त के द्वारा हमें कैवल्य पद प्राप्त हो गया है ऐसा ध्यान करने वाले जीव विदेह कहे जाते हैं इस अवस्था में वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं फिर भी केवल संस्कार को लेकर ही ये भोग करती हैं इसीलिए कैवल्य अवस्था के कथनचित समान यह विधेवस्था है परंतु विवेक न प्राप्त कर केवल संस्कार से युक्त रहने के कारण यह अवस्था विदेहावस्था से भिन्न भी है अवधि की पूर्ति होने के पुनः संसार में आ जाते हैं इसलिए अविद्या से युक्त यह समाधि है इस प्रकार अव्यक्त महत अहंकार पंचतन मात्राओं में से किसी एक को आत्मा मानकर उसकी उपासना से वासित अंतकरण वाला जीव शरीर का पतन होने पर उपरयुक्त अभ्यक्त आदि किसी भी लय को प्राप्त विवेक ख्याति को न पाकर भी केवल पद को प्राप्त किए हुए के समान अपने को समझता हुआ प्रकृति लय कहलाता है अवधि की पूर्ति के पश्चात पुनः यह संसार में आ जाता है जिस प्रकार वर्षा के समाप्त होने पर मिट्टी में मिल गया हुआ मेढ़क का शरीर पुनः वर्षा के जल को पाकर अपना शरीर धारण कर लेता है इस समाधि में विवेक ख्याति नहीं होती तथा इसके अनंतर ये लोग पुनः संसार में आ जाते हैं अतय यह अवस्था उपाधेय नहीं है यह एक प्रकार से अवस्था ही है उपाय प्रत्यय योगियों को ही होता है यह श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता वीर्य धारणा, स्मृति ध्यान समाधि सम्रज्ञा तथा प्रज्ञा ज्ञान प्रसाद मात्र से उत्पन्न होता है श्रद्धा योगियों की माता के समान रक्षा करती है अर्थात कुमार्ग में नहीं जाने देती है विवेक बुद्धि की इच्छा करने वालों को श्रद्धा में वीर्य उसे स्मृति उत्पन्न होती है उससे चित्त शांत और अभिक्षिप्त होकर समाधि में स्थित हो जाता है अर्थात संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करता है पश्चात उस सम्प्रज्ञा समाहित चित्त में प्रज्ञा विवेक उत्पन्न होता है और वह यथावत वस्तु को जानने में लगता है इसके अभ्यास से उसे विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसके पश्चात यह असंप्रज्ञा समाधि में स्थिर हो जाता है भव प्रत्यय में ज्ञान का उदय नहीं होता और वह रहती है अतः उसमें संसार की तरफ झुक जाने की आशंका रहती है किंतु दूसरे अर्थात उपाय प्रत्यय में प्रज्ञा का उदय होने के कारण अविद्या का नाश हो जाता है और पश्चात क्लेशों का भी नाश होता है और ज्ञान में चित्त प्रतिष्ठित हो जाता है विघ्न चित्त को विशेष में ले जाने वाले निम्नलिखित विघ्न हैं। रोग अकर्मण्यता संशय समाधि के साधनों की चिंता न करना प्रमाद आलस्य भारी होने के कारण शरीर तथा चित्त की कार्य करने के प्रति अप्रवृत्ति विषयों में आसक्ति भ्रांति दर्शन विपर्य ज्ञान समाधि की भूमि को न पाना भूमि को पाकर भी उसमें चित्त की स्थिरता का न होना विक्षेप चित्त वाले को दुख दौरम नश्य इच्छा की पूर्ति ना होने से चित्त में झोंक होना शरीर में कंपन श्वास तथा प्रस्वास होते हैं इन सब को रोकने के लिए एक तत्व में चित्त को अवलंबित करने का अभ्यास करना चाहिए साथ ही साथ सब प्राणियों में मैत्री की भावना दुखियों के प्रति करुणा की भावना पुण्यात्माओं के प्रति, प्रति प्रसन्नता पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त को शांत करना चाहिए जो लोग समाहित समाहिचित्त नहीं हैं वे भी तपस्या स्वाध्याय किए हुए सभी कार्यों के फल को ईश्वर में समर्पण के द्वारा योग में पवित्र प्रवित हो सकते हैं इन क्रियाओं से समाधि की भावना और क्लेशों का नाश होता है पश्चात प्रज्ञा का उदय और सत्व और पुरुष में भेद का ज्ञान होता है